श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध अथ पंचवशोध्याय तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण श्री भगवान् वाच गुणाश्राण पुमा न था भव तन्मे पुरुष वर्षेद उपधारे संसतः भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं पुरुष प्रवर उद्धव जी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है तुम सावधानी से सुनो समोधमस्तिक्षेक्षा तप सत्यम दया स्मृति तुष्टिहा्रद्धा श्रीर्दयाधी स्वनिवृति तत्वगुण की वृत्ति है सम मन संयम दम इंद्र निग्रह प्रतीक्षा सहिष्णुता विवेक तप सत्य दया स्मृति संतोष त्याग विषयों के प्रति अनिच्छा श्रद्धा लज्जा पाप करने में स्वाभाविक संकोच आत्मरति दान विनय और सरलता आदि काम एहादस्तृषास्तभ आशीर्भिधा सुखम मदोत्साह ये हास्यम वीर्यम बलोद्यमः रजोगुण की वृत्तियाँ हैं इच्छा प्रयत्न घमंड तृष्णा असंतोष ऐठ या अक देवताओं से धन आदि की याचना भेदबुद्धि विषय भोग युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह अपने यश में प्रेम हास्य पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि क्रोधो लोभो नृतम हिंसा जांचादी शोक मोह विषादारती निद्राभिरन उद्यम तमो की वृत्तियां हैं क्रोध असहिष्णुता लोभ मिथ्याभाषण, हिंसा याचना पाखंड श्रम कलह शोक मोह विषाद दीनता निद्रा आशा भय और अकर्मण्यता आदि सत्व रजसचा तमसस्ापूर्वश्त वर्णित प्राया संपात मथोष्णु इस प्रकार क्रम से सत्गुण रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो संहमित ममेमति व्यवहार सं मनोमाते उद्धव जी मैं हूँ और यह मेरा है इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है जिन मन शब्दादि विषय इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है वे सब के सब सात्विक राजस और तामस हैं धर्मे चाथे च कामे चापरिष्ठित गुणा नाम सन्निकर्षो यम श्रद्धारति धनावः जब मनुष्य धर्म अर्थ और काम में संलग्न रहता है तब उसे गुण से श्रद्धा रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है यह भी गुणों का मिश्रण ही है प्रवृत्ति लक्षण निष्ठा पुमा गृहाश्रमे स्वधर्मे चातिष्ठे तह गुणाता जिस जिसमें मनुष्य सकाम कर्म गृहशाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए पुरुषम सत्वसंयुक्त अनुमीया काम भी रजो युक्त क्रोधाद्य तमसा मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करे यदा भजति माम भक्तियारपेक्ष स्वकर्म भी तम सत्व प्रकृति विद्यामे वा पुरुष हो चाहे स्त्री जब वह निष्काम होकर अपने नित्य निमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे तब उसे सत्गुणी जानना चाहिए यदा आशीष आशास्यमा भजे स्वकर्म भी तम भ्रज प्रकृतिम विध्या सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे उसे तमोगुणी समझना चाहिए सत्वम्रजस्तमति गुणा जीवस्त जय स्त भूता नाम सज्जमालो विबध्यते सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है यदि तर उजय सत्वम भास्व विशदम शिवम तदा सुखे नुज्येत धर्म ज्ञानादि भी पुमान सत्वगुण प्रकाशक निर्मल और शांत है जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है यदा जय हितम सत्व रज संगम चलम तदा दुखे नुध्येतः कर्मणा जतसा रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख कर्म यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है जरा जहे द्रज तमो मूढ़म लयम जडम युद्ध तथोकमोहाभ्याम निद्रया हिंसया सयाम तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता जब वह बढ़कर सत्गुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएँ करता है शोक मोह में पड़ जाता है हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ रहता है यदा चित्तम प्रसिदे तंद्रिया च निवृत्ति देहे भयम मनोसंगम तत्सत्व विधिमत्पदम जब चित्त प्रसन्न हो इंद्रिया शांत हो देह निर्भय हो और मन में आसक्ति ना हो तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है विकुर्वन क्रियाचाधी अनवृत् सचेतसा गात्र स्वास्थ्यम मनोभ्रांत रज एत निशाम जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल ज्ञानेन्द्रियाँ असंतुष्ट कर्मेंद्रियाँ विकारयुक्त मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोड़ पकड़ रहा है सीध चित्तमे चेतथो तो ग्रहणे क्षम मनो नष्टम तमो ग्ला तम स्तरोपार जब चित्त ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे मन सुना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है ऐमाने गुणे सत्वे देवा चर सत्व देवा असुराणसी तमस्ोद्धव रक्षसा उद्धव जी सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का त्रजो के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान निवृत्ति प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है सत्वा सत्वागरण विद्या सत्वगुण से जागृत अवस्था रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुसुप्ति अवस्था होती है तुरी इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है वही शुद्ध और एकरस आत्मा है उपरियो परिगछति सत्व न ब्राह्मण जनासाधो धम आ मुख्यादारिण वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है सत्वे प्रलिना स्वरिया नरलोक रजोलया तमोलया तो निमती महावे वर्गुणाह जिसकी मृत्यु सत्वगुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्यलोक मिलता है और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है परंतु जो पुरुष त्रिगुनातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है मदर्पण निष्फलम साज कर्मसम प्राया जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह रास्तिक होता है और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकयन प्राकृतम तामसम ज्ञानम्ठम निर्गुणम स्मृतम शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है उसको कर्ता भोगता समझना राजस्व ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है वनम तो सात्विको वासो घृमो राजस धूत सदनम सदनमिकेतम तु निर्गुणम वन में रहना सात्विक निवास है गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है सात्विक तामसस्मिति ताम विभ्रष्टो निर्गुणो मद अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है रागान्ध होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वा पर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है अध्यात्म की श्रद्धा कर्म श्रद्धा तो राजमस्य धर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तो निर्गुण आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है पथ्यम पूथ मनायात्विकम राय प्रेषम तामसम चाति दास आरोग्यदायक पवित्र और अनास अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है रसनेन्द्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है सात्विकम सुख आत्मोत्थम विषयोत्थम तो राज्योत्थम निर्गुणम मदपात्र अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है द्रव्यम देश फल कालो ज्ञानम कर्मचकार क्रद्धावस्था कृतिष्ठा त्रैगुण्य सर्वे बची उद्धव जी द्रव्य वस्तु देश स्थान फल काल ज्ञान कर्म कर्ता श्रद्धा अवस्था देव मनुष्य शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं सर्वे गुणमया हाँ भावा पुरुषा व्यक्त धेष्टिता ध्यम शतमुध्यातम बुद्ध्यावा पुरश नर रत्न पुरुष और प्रकृति के आश्रय जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों हु। शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों संसतिय पुंसो गुण कर्म निबंधना सौम्य गुणा जीवेन चित्त भक्ति योगे न मन निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती है वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है हे सौम्य सबके सब गुण सब गुणचित्त से ही संबंध रखते हैं इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है तस्मा देहिम लब्धवा ज्ञान विज्ञान संभवम गुणसंगम भजंतो विचक्षणा यह मनुष्य स्वरूप बहुत ही दुर्लभ है इसी शरीर में तत्वज्ञान और उसमें निष्ठारूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए निसंगो मजे विद्वान अप्रमत्तो जितेंद्रिय जजस्तमश्चा जजेत रजस्ताम रजस्तमशाजयत सत्सय भया मुनि विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए आसक्ति को लेस मात्र भी न रहने दे सत्व चाभि जय दुक्तो नहृपे खेण शांत सम्पद्य ते गुण तो जीवो जीवम विहाय माम योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझ से एक हो जाता है जीवो जीव निर्मुक्तो गुणा संभवैह मय वह ब्रह्मणा पुनरो न बहिर्ण तरश जीवलिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहश्याम सहितायां एकदश स्कंधे पंचवशोध्याय